प्रश्नोत्तर दीपमाला दोष विचार एवं निवारण जिज्ञासा चाहकर भी हमारा मन शांत और प्रसन्न क्यों नहीं रह पाता समाधान इसलिए शांत नहीं रह पाता कि तुम जगत से कुछ चाहते हो जिसके पास कुछ न हो उससे तुम कुछ चाहो तो तुम्हारी चाह कभी पूरी होने वाली नहीं है जब तक चाह रहेगी तब तक अशांति दूर नहीं होगी तेज धूप के समस्त समय रेगिस्तान में एक नदी दिखती है उसमें जल दिखता है प्रेण और पक्षी भी दिख जाते हैं पर वास्तव में वहां जल का नामो निशान भी नहीं रहता उस जल से यदि किसी की प्यास बुझी होगी तो इस जगत से भी प्यास बुझ जाएगी तुम तो यह परीक्षा ही नहीं करते कि इतना काल बीत गया फिर भी जगत की चाह पूरी ही नहीं होती यदि शांति प्राप्त करनी है तो जगत से चाहना छोड़ दो जिज्ञासा शास्त्रों में मन को जीतने के ऊपर विशेष रूप से बल दिया जाता है मन को जी, जीतेगा कौन क्योंकि मन बुद्धि चित्त तथा अहंकार एक ही तत्व के नाम है इनमें से किसी एक से जीतने का अर्थ हुआ अपने द्वारा अपने को ही जीतना यह कैसे संभव हो सकता है क्योंकि कोई कितना ही बलवान क्यों न हो वह अपने कंधे पर नहीं बैठ सकता समाधान प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव करता है कि आज मेरा मन ठीक है अथवा नहीं यहाँ पर जानने वाला कौन है यदि कोई कहे कि मन जान रहा है तो मन नहीं जान सकता क्योंकि मन जड़ है तब यहाँ यही निर्णय करना पड़ता है कि विचार विवेक करने वाला जो जीव है वही जान रहा है अर्थात मन का प्रकाशक जीव है इसलिए यहाँ पर अनुभव के साथ जोड़ देखें तो इस बात को समझना कठिन नहीं है और शब्दों के चमत्कार में पढ़कर तो समझना कठिन है उपद्रष्टानुमंता चर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मे चाप युक्त होषह पर गीता यहाँ पर जिसको उपद्रष्टा अनुमता भरता भोक्ता इत्यादि कहा है वही मन को वश में करता है जिज्ञासा विषयों को दूर करना आसान है पर उनका राग दूर करना कठिन है नासति सम्य दर्शने रस्य उच्छेद गीता शंकरभाष्य यदि सम्यक दर्शन से पहले राग नहीं जाता है तब शास्त्र में साधक को उसके त्याग के लिए क्यों कहा है समाधान सम्यक दर्शन होने तक राग द्वेष आदि वृत्तियां नष्ट नहीं होती है पर इनकी अवस्थाएं बदलती जाती है इसलिए कहा है ध्यान हे या तदवृत्त योग सूत्र रागात्मिका द्वेषात्मिका वृत्तियों को ध्यान भजन द्वारा नष्ट करना चाहिए परंतु इतना होने पर भी भीतर जो संस्कारात्मक रूप में राग बैठा हुआ है वह तो परमात्म दर्शन होने तक नष्ट नहीं होगा अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश इन पंच क्लेशों की पाँच पाँच अवस्थाएँ होती है प्रसुप्त विच्छिन्न उदार तनु और दब प्रसुप्ता यह वातावरण न मिलने पर अभी प्रकट नहीं हुई है पर अंदर विद्यमान है जैसे बच्चों में विच्छिन्न कभी वृत्ति दूसरी तरफ गई तो उस समय वर्तमान वृत्ति कुछ कमजोर लगती है ऐसे में इसको विच्छिन्न कहते हैं उदार वृत्ति के प्रबल रूप से प्रकट होने को उदार कहते हैं तनु वृत्ति विद्यमान तो है पर वह कमजोर है ऐसी अवस्था को तनु अवस्था कहते हैं दग्ध यहाँ पर वृत्ति संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है यह तो ईश्वर दर्शन होने के पश्चात ही संभव है ध्यान भजन इत्यादि करके वृत्तियों को तनु कर सकते हैं दग्ध नहीं शास्त्र में राग को त्याग करने की बात जहाँ कही है वहाँ उसको तनु क्षीण करना समझना चाहिए कुंसान कलिकृतान दोषान दबदेशात्म संभवान सर्वान हरति चित्तस्थो भगवान पुरुषोत्तमः भागवत कलयुग के प्रभाव से द्रव्यों में स्थानों में और मनुष्यों के अंतःकरणों में अनेक प्रकार के दोष आ जाते हैं यदि भक्ति के द्वारा पुरुषोत्तम भगवान चित्त में स्थित हो जाए तो इन सभी दोषों का हरण कर लेते हैं